नन ब्रह्म जगतो हो स्वरूप ब्रह्म ज्ञा जगत ज्ञान भवती नवगंत शक्य तदव तदुभयरूप जगतो हो एक पदे के ब्रह्म जगद्वेस्वर ब्रह्म का स्वरूप जगत का के ज्ञान जगत हो तो ब्रह्म ज्ञान जगत ज्ञान भवती एक कैसे निश्चय होगा ब्रह्मज्ञान से जगत ज्ञान होता है इस व्याख्या के लिए ब्रह्म का ज्ञान जगत का भी ज्ञान चाहिए स्वरूप नहीं तो ये सर, एवं नुम शक्य थे ब्रह्म से जगत ज्ञान होता है इसे तो निश्चय नहीं कर सकते है इत आशंक ब्रह्म जगत के स्वरूप ज्ञान के लिए तदुभय स्वरूपम दशेटी ब्रह्मा का स्वरूप जगत का स्वरूप दिखाते ही सचिद सुखात्मक ब्रह्मा नाम रूपात्मक जगत तापनीय सुखम ब्रह्म सचिदानंद लक्षण सचित्सुखात्मक ब्रह्म सचिश सुख आनंद जगत नात्त्मक नामूपे आत्मात्म स्वरूप नामस्वूपे जगत सच्चितानंद स्वरूपे ब्रह्म सच्चिदनंद्रपनीय श्रुत उतरता सच्चिद्यानंद ब्रह्म सच्चिदनंद किम प्रमाण सचिद्यानंद ब्रह्म है इसमें क्या प्रमाण हैसख्यपनी श्रुत प्रमाणम अभिप्राय आहतापनीप निषद अन्याश्रुति प्रमाणीय लक्षण सच्चिदक्षण ब्रह्म उत्तरस्मतापनी आथर्वणिकथर्वेदिकसिंह उत्तरतापने उप निषदे ब्रमेदिंदमाद्रच्चिदनंदमात्रिदनक ब्रह्म इत्यादि प्रदेश ब्रह्म सच्चिदानंदम ब्रह्म सच्चिदानंद गया है आदि आदिश्देन विवक्षिता श्रुतंतरा दर्शय इदि प्रदेश सुटि कामे अन्य आदिशब्रुति केवल तापनी उपनिषद ने अन्न्य सूची भी प्रमाण दिखाते हैं शब्दूप मारुणिज्ञान ब्रह्म बहुच सनत्कुम आनंद मेमन गम्यता आरुणि श्रूपराह अरुण का पुत्र आरुणि उद्दाल का श्रूप सदव संवेदमग्रस प्रज्ञान ब्रह्म बहुरीच बहुरिचरीशाखाध्याय पढ़ने वाले कहते तो इतरेपन सया प्रज्ञानं ब्रह्म ज्ञानूपे ब्रह्म सदरूप ब्रह्म है सनत कुमार आनंद में व आह के प्राह के साथ अन्य करना आनंद को ब्रह्म कहा तो सदरूप होने के लिए छाद की प्रमाण दिया चिद रूप ज्ञान रूप होने के लिए अतिर उपनिषद प्रमाण दिया आनंद रूप ब्रह्म उसके लिए छाद के उपनिषद का सनत कुमार का वाक्य एवं अन्यत्र गम्यता इस प्रकार अन्यत्री श्रुति है सब तो चिद्यानंदत्मक्रह्म तो स्में सर्जना अरुण पुत्रेण उद्दाल छांदोग्य सृतिमेखा सदव सभी अग्रे आसद्वित शब्द ब्रह्म है इसके लिए प्रमाण दिया इत्यादि शब्द ब्रह्म निरूित ब्रह्म तथा बहुरीचाखाध्यायीन ऐतिपना प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञान ही ब्रह्म है इति उदाहता सदव समय छांद में उपनिषद में आगे हे सनत्कुमर नारद संवाद हे सनत्कुमराख्य गुरु गुरु हे सनत्कुम नारद हे शिष्य नारदा के शिष्या भूमा प्रे विजिशित इसे आरम्भ किया भूमा को जानना चाहिए जो वही भूमा तो सुखम जो भूमा है अपरिचिन्न ब्रह्म वही सुख है इति भूम शब्द आविधेय से ब्रह्मण आनंद रूप उतान भूम शब्द से ब्रह्म कहा जाता है वो आनंद रूप है तो आनंद रूप के लिए वो दिया न्यायम अन्यत्र अति उक्त न्याय अन्त्रशति अन्य समझना बहुत अन्य तैतरीयकाश्रुतिषु आनंद ब्रह्म अजानत आनंद ब्रह्म इसे जाना निश्चय किया इत्यादि वाक्यनंदप्वादीक उत्तम द्रष्टव आनंद शूप इसे श्रुति में कहा गया तो ब्रह्म सब चिच्च सुखात्मक सिद्ध हुआ प्रज्ञानं सच्चिद आनंद नाम श्रुतिम दर्शयति जिसे ब्रह्म सच्चिद आनंद है इसमें प्रमाण दयाश्रुति जगत नाम है इसमें श्रुति प्रमाण देते हैं विचि सर्वी ऋण्वाषति अहम व्याकरणी मे व्याणी में नामे श्रुते में सर्व रूपाणी विचित्र नाम कृत्ता सर्वरूप को और नाम को करके विचित्य जान करके करके और नाम करके तिषती अहम व्याकरणी में नाम रूपी अन्य जीवन आत्म नुकोभि से नाम रूपी व्याकरणी इसे भी कहा गया सर्वाणी रूपाणी विचित्र धीरो नामी कृत्वा अभिवदन यदास्ते स्वरूप को करके धीर विवेकी नाम कृत्वा शब्द बना करके नाम रूप बना करके अभिवदन शब्द व्यापार करते हुए रहता है जो ब्रह्मा अनेन जीवनात्म न जीवना अनुप्रवेश नाम रूप व्याकर वाणी पर विचार किया जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप व्याकरण करू जगत में नाम रूप है ऋष्टव्य जग नाम रूपे श्रुतिया दर्शिते। जगत में नाम रूप है इसे श्रुति के द्वारा कहा गया है ओम रूप तत्रुत्यंतरम उदाहरती अस्में नाम और जगते अन्य श्रुति भी उदाहरण देते है अव्या पुरा सृष्टि ऊर्ज व्याक्रियते द्विधा व्याक्रियते अचिन्त्य शक्ति मय ब्रह्मण्य व्याकृता सृष्टि ऊर्धम द्विधा व्याक्रियते सृष्टि के पहले अव्याकृत रूप था ऊर्धम द्विधा व्याक्रियते नाम रूपाभ्याम व्याकृत होता है अचिन्त शक्ति माया ऐसा ब्रह्मणी अव्याकृता द्विधा वो माया ही अचिंशक्ति माया ब्रह्म में अवैकृत नया हि सृष्टि के पहले तो आगे नाम रूप से व्यात होते गृहधारणिकुत तर् अव्यामे व्याक्रीयत असो नम अयम रूप त जगत तरी तस्मिन काले सृष्टि के पूर्व काल में अव्याकृत तो मित अव्या तो था अन्यक्त नाम रूपात्मक माया रूप था व्याक्रियो तो नाम रूप से ही व्याकृत हो गया असो नाम अयम इदम रूप यहाँ अमुक नाम है यह रूप वाला ऐसे व्याकृत हुआ सृष्ट से जगत नाम रूपात्मक दर्शित जिस जगत की सृष्टि हुई श्रेष्ठ जगत नाम रूपात्मक है नाम रूपात्मक जगत लिखा गया है सृष्टि पूर्वम इदम जगत अव्याकृतम अव्यक्त नाम रूपात्मक अभूत सृष्टि के पहले जगत अव्यकृत था अव्यक्त नाम रूपक था नाम रूप व्यक्त नहीं हुआ था अव्यक्त नाम रूपात्मक ही था उद्धम का सृष्टि के समय में द्विधा दो प्रकार हो गया अवाच्यवाचक भाव है न चक हे नाम वाच्य है अर्थ रूप वाच्यवाचक भावना व्यक्त होता है इधान तरीत तद्भेदी जो श्रुति है अव्याशब्द का अर्थ कहते हैं अव्या कौन है अचिन्त शक्ति माया हि ब्रह्मी अव्याय ब्रह्मी अचिन्त शिर्माया अस्त ऐसा अभिधा, जो ब्रह्म में माया है अचिंत्य शक्ति माया है ऐसा अभ्याकृत अभिधा इसी वाक्य में अभ्याकृत शब्द है थी अव्याकृता नाम कही माया को ही अव्याकृत रूप अभ्यकृता नाम रूपात्मक है, उसका ही व्याकरण होता है सृष्टि में तम रूप्या व्याक्रियत इतम आह नाम, नाम से ही व्याकृत हुआ इसका अर्थ कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा अविक्रीय ब्रह्मनिष्ठा निष्ठा ब्रह्म निष्ठा विकार तु तु प्रकृतिं प्रकृतिं विद्यां मयां तो तु विद्या महेश्वर अभी क्रिय ब्रह्म निष्ठा माया अनेक विकार में आती शुद्ध ब्रह्म अविक ब्रह्म में रह करके अनेक प्रकार विकारों को प्राप्त करती है तो माया के लिए प्रमाण है मायाम तो प्रकृति में विद्या है ना? ना नहीं। मायाम तो प्रकृति में विद्या माई तो महेश्वर माया ही प्रकृति है और महेश्वर माया भी है, है। अविकारिणी ब्रह्मणी विकारि ब्रह्म नही अविक्रिय है ब्रह्म असमी रहती माया वर्तमान सा माया अनेक अनेक प्रकार विकार को प्राप्त करती है भूत प्रपंच हैौतिपंचेण आकाशादी भूत और भूतों का कार्य भौतिक प्रपंच रूप से बहुधा प्राप्त को को करती है माया माया ब्रह्मी वर्तते प्रमाण महमे प्रमाण मैयां तो महीन तो महेश्वर महेश्वर हि ब्रह्म मैं पूत अन्य अचिंत माया प्रकृति करतेदान कारण जगत का उपन कारण प्रकृति विद्यार मई हे माया बाला त्रय्वन तदम्द मैकाश्रय माया, माया विशिष्ट महेश्वर जो मैका नियामक ही अनुर्तित है उसको समझे उभयत्र परस्पर वैलक्षण दोतना उभयत्र आगे विराम नहीं चाहिए मायाम तुम प्रकृति विद्या मायुनं तुम स्वर तू शब्द दिया माया और परमेश्वर से वैलक्षण करने के लिए विकारं कौन ब्रह्म ब्रह्मणः उपहित्रया रूप उपाधि से युक्त ब्रह्म का प्रथम कार्य कहते का। शुद्ध ब्रह्म तो अभिक्रिय है उसका कोई कार्य नहीं है माया रूप उपाधि से युक्त होने पर माया विशिष्ट ब्रह्म का कार्य है वही जगत कारण है माया उपहित ब्रह्म आद्यो विकार आकाशः आकाशः आद्यो विकार आकाश सौस्ती भात प्रिय अवकाशस्तम तनिथ्या नीथ निक नया विशिष्ट ब्रह्म का आद्य विकार, आकाश है आज्यकार आकाशे कथम है। सो मतलब आकाश अस्ति भाति अस्थिय सद्रूप भाती चिद्रूप अप्रिय सुख तस्प अवकाशे आकाश का विशेष है जो ब्रह्म में नहीं है थ्या जो आकाश का विशेष रूप व्याकरण हुआ कार्यूप अवकाश व मिथ्या है रूप ब्रह्म तय सचिद नहीं है अवकाश तरह आगत रूपत्र ब्रह्म कारण से तेन सचिद आनंद भाति प्रिय आकाश अस्त प्रियन रूप सचिद सुख है सच्चिदनंद तस्विक विशेष रूप आकाश का अवकाश तूरस्मात्र वैलक्षणमा अवकाशरूप सच्चिदनंद सेलक्षण तन मिथ्या सच्चिदानंद मिथ्या नही ये अवकाश रूप मिथ्या सदाप्रय वास्तव न तो त्रय सचिद आनंद ये वास्तव तब से चतुर्थ रूप से मिथ्या चतुर्थ रूप है अवकाश वह मिथ्या है सब चीत आनंद तीन से अतिथ तो हो गया अवकाश वह मिथ्या है इसमें हेतु कारण बताते हैं व्यक्ते न्यक् पूर्वस्तम न न पश्चाचा नाशत नाश आदा चेन्ना वर्तमने तत्का वर्तमने तत्था नमस्ते न व्यक्ते न पश्चाच व्यक्ते व्यक्ति पूर्व ना अवकाश रूप आकाशी के अभिव्यक्ति अवकाश नहीं रहा नहीं था व्यक्ति पूर्व नास्ति नास्त न पश्चात नाशत पीछे भी नाश होने के बाद भी अवकाश नहीं रहेगा अभिव्यक्ति के पहले उत्पत्ति के पहले अवकाश नहीं था और उस प्रलय के बाद भी नाश के बाद भी नहीं रहेगा नाश हो जाएगा जो अवकाश स्वरूप सृष्टि के पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा मध्य में अवकाश प्रतीत होता है वो तो होने पर भी वास्तव में नहीं है आदो अंत यह जो आदि में पहले नहीं अंत तो तो तो तो था, तो में नहीं रहता है तो वर्तमान काल तथा तथा का नास्ती है जैसे में सर्प प्रतीत होता है भ्रांति काल में सर्प दिखता है उसके पहले राज्य में सर्प नहीं था और जब रजु ज्ञान हो जाता है तब सर्प नहीं रहता है सर्प ज्ञानी के पहले सर्प नहीं था सर्प है प्रातिभासिक, का काल में ही सर्प उसके पहले सर्प नहीं था और रजु ज्ञान होने के बाद ही सर्प नहीं रहता है तो प्रतीत काल में भी सर्प नहीं रहता है सर्प जैसे दिखता है भ्रांति होती प्रतीत काल में भी सर्प नहीं है आदो अंत यह नास्ती वर्तमान में भी तथ्यता प्रतीत काल में भी नहीं है जब कमरा में सो जाते है रात को प्रकोष्ठ में हाथी रथ व्याघ्र आदि कुछ नहीं है और जो जगते है तो भी कुछ नहीं है और में देखा हाथी बाघ आदि और कुछ नहीं वर्तमान में भी तथ्यता नहीं है इसी प्रकार अवकाश की उत्पत्ति के, के पहले अवकाश नहीं था प्रलय नहीं रहेगा तो इसलिए वर्तमान काल में भी वास्तव में नहीं है नही होने पर भी कुछ दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है यदशत भाषमान तन मिथ्या स्वप्न गजा आदि बता पहले सुनाया जो विद्यमान नहीं के लिए दिखता है वो मिथ्या है जिसे स्वप्न में गजा है नन उत्पत्ति विनाश और मध्य प्रति मानसिक अवकाश उत्पत्ति के पहले नहीं था विनाश के बाद नहीं रहेगा किन्तु मध्य में तो प्रत्ययमान होता अवकाश वो असत्य कैसे होगा क्यों नहीं है तो कहते वर्तमान आदो अंत यह नाश्ती वर्तमान भी तथा आदो पहले नहीं है अंत में नहीं रहता तो प्रतीत काल में भी वास्तव नहीं है केवल दिखता है तो मिथ्या है तो। उक्ता सेक्यम प्रमाणय भगवान श्रीकृष्ण का वाक्य प्रमाण देते हैं गीता में अव्यक्ताधीन भूतानी व्यक्त मध्या भारत व्यक्त मध्या अव्यक्त निधना नेक्ताजुनम अव्यक्ता तो अव्यक्तम आदि ये भूता नूता अव्यक्त आदिनी आदि में अव्यक्त ही पहले अव्यक्त रूप था उत्पत्ति के पहले व्यक्त मध्यान्ही भारत व्यक्तम मध्यम ये शाम भूता न्यक्त मध्यानी मध्यम व्यक्त हो गयी भूत उत्पत्ति के पहले अव्यक्त रूप था और उत्पत्ति काल में सृष्टि काल व्यक्त हो गयी अंत में फिर अव्यक्त निधना अव्यक्तम निधनम यधन निधन होने पर अव्यक्त हो जाते हैं प्रलय काल में तो भूतानी अव्यक्त निधना अव्यक्त आदिनी व्यक्त मध्या उत्पत्ति के पहले अव्यक्त प्रलय के बाद अव्यक्त मध्य में व्यक्त होते है इत्या कृष्णः अर्जुनं प्रति आह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है इसलिए वास्तव प्रत्येट काल में भी नहीं है पहला अभ्यक्त था आगे में अभ्यक्त हो जाएगा बीच में व्यक्त होता है वो वास्तव नहीं होकर करके दिखता है जैसे स्वप्नों को जारी है सदा दुरुपत्र अवकाश सप्ते कि प्रमाण्य अनुभूत प्रमाण मिह अवकाश में आद्य विकार अवकाश का तो अवकाश आकाश में सदादिपत्र सदनद तीनूप अवकाशे सदापत्र अवकाशे सकते किम प्रमाणम? अवकाश में होने में क्या प्रमाण है? प्रमाण, अनुभवो प्रमाण है। मृदवत् सच्चिदनंद मृदि अनुगछति सर्वदा निराकाशे सदा दीना निराशे सदा मनुभूतिमुजत्म मृगवत् सर्वदा सदा दीना ते सर्वदा मृद्वत अनुगछति ते सचिदान स्वरुप तीन मृदवत जैसे मृद घट उत्पत्ति के पहले मृत घाटकाल में भी मृत है घट नष्ट हो जाए तो मृत है तीनों काल में मृद है इसी प्रकार सचिद सर्वदा अनुगछति सृष्टि के पहले सचिद आनंद है सृष्टि काल में भी प्रलय काल में सचिद आनंद अनुग्रे सर्वदा सचिव आनंद अनुग्रत है आकाश के बिना सचित आनंद रूप कैसा अनुभव होगा आकाश काल में तो आकाश में तो अस्थि भाति प्रिय हो गया और आकाश जब नहीं है उत्तर के पहले आकाश, आकाशति के पहले आकाश के प्रलय के बाद सच्चिदानंद आनंद इनका अनुभव कैसे होगा तो कहते सदा दिनाम अनुभूति निराकाश निजात्म नहीं अपने आत्मा ने निराश आत्मा में आकाश है अपने स्वरूप आकाश में स्वरूप आनंद आत्मा में आकाश नहीं किंतु सच्चिदानंद चिन्हू है आकाश के भान नहीं होने पर भी सच्चिदानंद का भान होता है अपने स्वरूप में मृत ब दृष्टान्त प्रदर्शनार्थ जैसे मृत घटादि में अनुर्त अनुर्तन करती है घटादिशु यथा कालत्र मृद अनुर्तते उत्पत्ति के पहले घटो उत्पत्ति के पहले घट में घटनाश के बाद मृत्यु तथा सदा सत आदि सुचिद और आनंद सर्वदा अनुगतम आकाशादी उत्पत्ति के पहले आकाशादि काल में प्रलय काल में सर्वदा और सर्वत्र भी है आनंद रूप सर्वत्र अनुगत है न न आकाशम विहाय सदादी कथम अनुभूत आकाशम विहाय त्यक्तर के अनुभूत होता है शंका कंधे कहते निराशे निजात्म सदादीना अनुभूति अपने स्वरूप में अहमअस्मी सदा न कदाचित अहम अप्रिय अहमअस्म हमेशा भान रूप तो कभी में अप्रिय नहीं आत्मा में आकाश के भान के बिना भी सचिद आनंद स्वरूप का भान अनुभव होता है मन हो अपने स्वरूप में निजात्मा में अवकाश के बिना सचिता आनंद का अनुभव बताया उसको प्रतिपादन उसका ही प्रतिपादन करते आगे तदेोपदय केच अनुभवता है सदा दूपत्र अवकाशे विस्मतेथ अवकाश भातिते तं भाति ते वाद शून्यमेवेटेदस्तु नाम तादृग विभाति विभा बैठ कर विचार करें ये सब प्रलय हो जाता है आकाश रहता है कुछ लोग तो के लोग वैज्ञानिक सामान्य लोग कहते आकाश कभी नहीं रहेगा प्रलय में आकाश कहाँ जाएगा आकाश के शून्य है आकाश के बिना क्या रहेगा क्या खड़ा हो जाएगा पेड़ आकाश कहाँ चला जाएगा वो आकाश के अभाव उनके दिमाग में नहीं आता है तो विचार करेंगे जगत आदि का अभाव हो गया आकाश तय रहता है आकाश का अभाव नहीं हो ऐसे कहते हैं किंतु जो जगत में सब पदार्थ है सब का स्मरण हमेशा आप करते हों, बैठ कर चिंतन करते समय कभी आकाश का विस्मरण हुआ स्मरण नहीं हुआ अवकाश का स्मरण नहीं हुआ अवकाश के विस्मृत अवकाश विस्मृत अर्थात तथा किम भाती थे बोलो तो क्या भान होता है बोलो अवकाश का भान नहीं होता है तो क्या भान होता है फिर शंका करने वाला सोच सोच के बताया क्या और अवकाश नहीं क्या रहेगा शून्य ही रहेगा अवकाश नहीं है तो क्या रहेगा शून्य में वो शून्य में वो इत तो कस्तु नाम ठीक है तुम्हारे कहना ठीक है शून्य है जो कहना ठीक है तो शून्य का तो भान होता है तो आदि विभाग ही शून्य तो तो का भान होता है शून्य रहा मत शून्य का भी भान प्रकाश होता है शून्य को प्रकाश करने वाला आप हो शून्य तो हो गया अलग है उसको प्रकाश करने वाला आप है वही सब चीजें आनंद स्वरूप है पूर्व चौदह अनुबती शून्य में गई थी चेत शून्य को प्रकाश करने वाला कोई होना चाहिए तो सदरूप हो गया और प्रकाश करेगा संचित चित्र होगा तो प्रकाश करेगा जड़ हो तो प्रकाश नहीं करेगा और आनंद रूप बताएंगे पूर्व में शून्य कहा अंगीकृत परिहार महा ठीक है शून्य को अवकाश शून्य में कोई भेद नहीं है ठीक है अस्तु नाम फिर ऐसे तो शून्य का भारण होता है शब्द तो शून्य तो अवकाश अभाव विशेषण से अवकाश अभाव रूप विशेषण है अवकाश है अवकाश अभाव अवकाश नहीं है अवकाश क्या विस्मरण हुआ उस विशेषण का विशेष तत्व न प्रत्ययमान तो विशेष तो कुछ हो जहाँ भान होता है अवकाश अभाव हो वो विशेष कोई प्रत्ययमान होता है किंचित कोई है जहाँ शून्य का भान होता है इत्याह हो। ही ही शब्द लोक प्रसिद्धि देवतन के लिए सबका अभाव है तो अभाव का अधिकरण कोई जहाँ अभाव का भान होता है सबके अभाव का अभाव विशिष्ट कोई पदार्थ है अभाव विशेषण विशेष कोई पदार्थ है जहाँ अभाव का भान होता है अभाव को जो प्रकाश करता है कोई वस्तु है तो से देवदा कहू अभी इतने कहा किंतु जो विशेषत्व तो प्रतीयमान होता है स्वरूप उसको मानना पड़ेगा क्या बताएंगे और